तो केवल कर्मी उनको दक्षिणायन मार्ग से और ज्ञान युक्त कर्म वाले उपास कर्म तो केवल उपास उत्तरायण मार्ग से लोगों को प्रदान कराता है कि दोनों अयन दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी देवता उत्तरायण मार्ग के अभिमानी देवता अयन से तत्विमानी देवता ये प्रजापति इस रूप में प्राप्त हुआ है प्रजापति स्वयं ही इस को बना हुआ है और फिर उनके व्य अपने बने देवता बताते हैं जो कि आगे और कार्य करते हैं तो कहते हैं वो लोकान कर्मता ऐसे लोगों के प्रति सविता यूपी सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण रूपी के माध्यम से वह सूर्य केवल कर्मी और उपास केवल उपासक अथवा उपासन कर्म कर्मी को पहुंचाता है विधान करता है आपने जो कहा था उस प्रश्न का जवाब है कथम भी प्रश्न उठा तो जवाब दे रहे तथा तत्र, तत्र। मंत्र का दूसरा वाक्य तद ये हई तदापूर्त मंत्र चांद्रोकमते ना उसे दो तत्व आया तथ ये वही तद इष्टापूर्ते पहला वाला तत्कार तत्र त्र च ब्राह्मणादिशो ये हई तद उपास देखो दूसरा तत्को उपासनता चोड़ना क्रिया क्रिया क्रियाविशेषण बना लेना है तदुउपास क्रिया विशेषण विशेषण द्वितीय तब्द इस विषय में यह कहना है कि ब्राह्मण आज जाति में पैदा हुआ जो लोग हैं वे ये जो भी हैं वे लोग तदुपासक इस प्रजापति का उपासना करते हैं कैसे उपासना करते हैं कद इंच पूर्तंच इत्यादि इूर्ते इंचापूर्ते अ दृश्यते से दीर्घ इ दीर्घ अभी दृश्य सूत्र इदि कृतमे उपते नागृत कृत कृतक्य उपासना करते हैं कृत कृतकह अष्टान मैंने अनित्य क्रिया विशिष्ट कार्यकर्मों का ही अनुष्ठान कर देत नित्यम अकृत जो नित्य है उसकी चिंतन मणन आदि अनुष्ठान आदि नहीं करते के ये चांद्रमसम चंद्रमसी भवम प्रजापति मिद्रात्मक से अंशम रही अन्नभूतम लोकम अभिजयंत वे चंद्र लोक को प्राप्त करते का मतलब क्या चंद्र में जो होगा चंद्रमसी भवम क्या होगा वहा वह, वह प्रजापति का जो मिथुन स्वरूप में एक अंश है ना तो प्रजापति ही क्या हो रहा है सूर्य चंद्रमा। चंद्रमा प्रजापति का दो अंश है चंद्र अंश।, अंश के साथ हम हो जाएंगे कौन केवल कर्मी कर्म करने वाला मिथुरात्मक अंश मिथुनात्मक प्रजापति का अंश क्या अंत कहिम अन्नभूतम जो रही है अन्नभूता जो लोक है उस लोक को अभिजय वे लोग जीत लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं क्यों क्योंकि चांद्र चांद्रम जो है चंद्रमा में होने वाला वह विशिष्ट जो अन्न भोग्य रूपा जो लोक है भोग्यत्व कहने का भोग्यात्मक है भोग्यात्मक जो लोग है वह भोग्यात्मक लोक वास्तव में क्या है कृत कृत रूप है त्रय वजह कृत क्षयावर्तन थे वे वही पर रह करके जब कृत जो उनका पुण्य कर्म है वह जब क्षय हो जाएगा तो पुनरावर्तन तो में है तेमरे पर रह कर जितनी भोग है पुण्य का भोग कर लेंगे कृत पुण्य का और उसका क्षय होने से पुनरावर्तन लौटे कहा गया है? इस लोक को भी लौट सकते हैं पृथ्वी लोगों को अथवा इससे भी घटिया लोगों में भी जा सकते हैं अतः लोग अथवाने मनुष्य लोकम और मनुष्य लोक में क्या लोकमोक है चंद्र आदित्य कथम लोक विधायक जवाब क्या चंद्रादित्य निर्वर्ति दक्षिणोत्तर तयन द्वारा लोक प्राप्त है प्राप्त से लोग चंद्राजित्या और प्राप्त लोग भी क्या है चंद्रादित्य रूपा है और मार्ग को भी के नाम से कह देते हैं दक्षिण है? चंद्रादित्य के कारण से है चंद्रादित्य निर्वृत्त हो क्या दक्षिण उत्तरायण मार्ग वह लोग प्राप्ति के मार्ग है और प्राप्त लोग भी क्या है चंद्रादित्य है तय तदितया तत्तम इसलिए कह दिया कह सब को प्रदान करने वाले विधायक है ऐसे कह दिया तद यहाँ इत्यादि परहरती अग्रहोत्रम तपस्त वेदा चापाल आतिथ्यम वेश कूपतगा दापूर्तमीय शरणागतसंत्रण भूतासन बहिर्वेद से यदान दत्तम दीयते टिप्पण नंबर इनमें दत्त का श्लोक दिया है है अग्निहोत्र करना तप करना करना करना सत्य बोलना वेदों का पालन करना, पाठ करना, सेवा और बलि ये वैश्वे इष्ट कर्म कहे जाते हैं वापी कूप तड़ा गादी बड़े बड़े बाउडी बना दिया कुआं बना दी ताला बना दी देवदाय बना मंदिरों का निर्माण कर दिया अन्न प्रदान मारा भंडारा कर दिया और धर्मशाला बना दिया ये सब क्या है पूर्त कर्म कहे जाते हैं दत्त कर्म क्या है शरणागत संतराणम शरणागत की रक्षा करना दत्त कर्म भूताना चप्यम भूतों का हिंसा नहीं करना बहिर्वेदी चाहे दानम और बहिर्वेदी जो दान होती है वह सब मिला करके कर्म कहा जाता है दत्तकर्म करने वालों को यह बताया दक्षिण मार्ग से जाकर के को प्राप्त करेंगे और चंद्रलोक में भी नहीं होते ये ये सब अन्न ही होंगे अन्नभूत हो हो जाएंगे भोग्य हो जाएंगे भोग्य केवल कर्मी होता है वो बावजूद भी जाएगा, वो भोग्य बना बा, होने अपने पुण्य बल पर उत्कृष्ट लोक का भोग्य हो इतना ही अंतर है, भोगी है भोगता नहीं होगा वहां या बना रहेगा जैसे लोग कहते हैं जैसे हमारा पुण्य हो भगवान की से प्रार्थना करते हैं हम रंधा उन्हें पैदा हो जब तक पुण्य है भजन का तब तक वहाँ पैदा रहेगा पेड़ वाड़ों के कुछ बन के रहेगा जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा पेड़ को काट के सब चला देंगे वहाँ भी तो पेड़ काटते ही हैं ऐसे तो है नहीं काटते है। उस लोग साठ गया इसलिए वहाँ भी ऐसे भोग रूप में रहेगा जैसे यहाँ भी पेड़ के भोग्य है भोग सबका हवा दे रहा है छाया देता है फल देता है पत्ता दे रहा है लकड़ी दे रहा है अनेक चीज़ें हैं वहां भी अपने पुण्य लाभ के आधार पर ही भोग्य बना रहा है और ये से जाएगा तो वो जिस जिस ऐसा है ऐसा प्रजापतिम अन्नात्मक फल अभिनिवर्तंती उन लोगों ने क्या हुआ है वे प्रजापति को प्राप्त किए कैसी प्रजापति को ले गे अन्नात्मक प्रजापति को प्राप्त किया ना अन्नात्मक प्रजापति को फलत्वेना फल स्वुण्यकर्मी कर्म का फलूपेण अभिनवर्तय सिर्गद्रष्ट्रजाका प्रजाथिनोनरावर्तन वस्मे ऋष प्रजा दक्षिण प्रतिपद्य मंत्र में चंद्र इष्टापूर्तकर्मा यह तो पूर्वन्वे क्योंकि का का का ये किसी टुकड़ा है चंद्र अभी निर्वर्त फलत्वेन ऐसे पूर्वाण्वे करना पड़ेगा फलत्वेन प्रजापतिम्ना फल चंद्र इतना ऋषय और ये जो ऋषि लोग है कौन स्वर्ग दृष्टार जो स्वर्ग की दृष्टा का मतलब यहां स्वर्ग की कामना करने वाले से जान लिया स्वर्ग नाम कोई को चीज है उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले अरे प्रजा कामा प्रजाथिनो प्रजा को चाहने वाले लोग हैं ग्रस्ता तस्मात्त स्वकृतमेव तो दक्षिणम यक्षिप लक्षित चंद्रम प्रतिपद्य अपने कृत पुण्य कर्मों के वजह से दक्षिण में दक्षिणायन मार्ग से उपलक्षित तो चंद्र लोक को प्राप्त करते हैं इसका अर्थ है ऐश रही रित्रही अन्न बस इसी मार्ग का नाम और इस लोक का नाम अन्न है रही है अन्न जो क्या पितृन भी सुख दक्षिणायन भी कहते हैं अथवा पित्रियाणा पितृलोक तक पहुंचाने वाला होने से त्रियाणपल चंद्र शब्द उपलक्ष्य जया चंद्रलोक ही चंद्र ही अथोत्रेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विदया आत्मा अन्व्य आदिम अभिजय प्राणतर एकदमृत एत अभयपरायणस्मानर्तन नि तदेश श्लोक अथोत्रेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्य आत्मा मनुष्य आदित्य में कैसे प्राप्त करता है आदमी आत्मा आदित्य आत्मा को खोज कर मैं आत्मा का चिंतन करने वाला ब्रह्मचिंतक वेदांती ये भी आदित्य लोग को प्राप्त कर जाएंगे यदि यहाँ जीते जी जीवन मुक्त नहीं हुआ तो कैसे जाएंगे वहां उत्तरायण मार्ग से जाएंगे और कौन कौन जाएगा वहां तपसा नहीं आत्मा का रहते आदित्य के द्वारा नहीं तपसा ब्रह्मशरी विद्या आत्मा न मन कंडी आत्मा का अन्वेषण करने के पीछे नियम है इन चार के माध्यम से करनी पड़ेगी एक तप के द्वारा इंद्रियों का स्वयं रूपा तप इंद्रियों के अंतर्गत ही विशेष रूप ब्रह्मचर्य पालन अति आवश्यक श्रद्धा श्रद्धा और विद्या ये जो उपासना बताई जा रही है प्रजापति है ना जब चल रहा है प्रजापति का है है है वो यहां पर विद्या से है, विद्या नहीं नहीं है, विद्या से से ब्रह्म मतलब नहीं लेनी अपने आप के साथ करना मैं जो आत्मा क्या हूं ऋण गर्भ हूं ऐसा बताएंगे भाष्य आप किस प्रकार से अन्विष्य उत्तरी आदित्य विजयंत है उत्तरायण मार्ग से आदित्य लोगों को प्राप्त करेगा ये प्राणनाम प्राणा नाम निश्चय यही क्या है संपूर्ण प्राणों का प्राणों का सामान्य आयतन है आयतन करके आगे परायणम भी कर इसलिए आयतन समझेंगे सामान्य अधिकार यही अमृत है ये अभय है यही पराया ना यही क्या है समुच अनुष्ठान करने वालों की और केवल उपासकों की गति है केवल उपासना करने वाले और उपासना विशिष्ट कर्म समुचित करने वाले लोग का यही अंतिम फल है आगे फल उनको नहीं मिलने वाला के पुनरावर्तन इससे आगे है क्या मोक्ष है मुक्ति हृदयगर प्राप्ति से और बढ़कर कोई कार्य है नहीं संसार में संसार अंतर्गत क्या है कीट पतन से लेकर हृणगर परिवहन फल इसे उससे आगे और कोई प्राप्ति का चीज ही नहीं है है तो मोक्ष ही है और तो मोक्ष का प्राप्त नहीं करेगा नहीं आता है वही रह जाएगा वहां रख करके आपको पता ही ब्रह्मलोक हमें अधिक से अधिक तीन गति बताई गई है उन तीन गति से गति को प्राप्त करेगा उत्तरायण मार्ग का विचार पूरा है लेकिन ये जो रूट है एश निरोध ये मार्ग बंद रहता है किनके लिए अविद्वानों के विद्या अभिजयं अविद्या निरोध्या इसलिए इसी बीच बोला अलग करने के लिए इस विषय में यह मंत्र भी सुप्रसिद्ध है, है तदेश श्लोक आदित्य मंडल को भेद कर ऊपर नहीं जा सकते आदित्य मंडल को भेद करके और ऊपर चलने का मतलब क्या मोक्ष प्राप्त करना सर्वलोक का भेदन का मतलब यही है मुक्ति तो वह प्राप्त नहीं कर सकते अथोत्तरेण अयन उत्तरेण का साथ जोड़ दिया अयन उत्तरायण मार्ग से जो कि क्या है वो अभी प्रजापति अंशम प्राणम अतारम आदित्य अभिचिते हैं प्रजापति का दूसरा अंश कौन सी है चंद्र से बिंदु दूसरा है? प्रजापति का अंश दूसरा अंश तो सूर्य आदित्य क्या है आदित्य को प्राण कहा गया प्राण नहीं? ही प्राणम अतारम आदित्यम अभिजयंत उसको जीत जाएंगे प्राप्त कर जाएंगे के न साधन ना किस साधन से प्राप्त करेंगे उसको तब गपसा इंद्र जय इंद्र जय के द्वारा और विशेष तो ब्रह्मचर्य विशेष रूपेण तो ब्रह्मचर्य महान साधन है श्रद्धया च श्रद्धा से और विद्या से प्रजापत्या कौन सी विद्यालय ना प्रजापति को मई हूं हिरण्य को उपासना का भी अंग्र उपासना भेदनी हिरणगर भी उपास्य उपासक को भेदनी जो मेरा उपास्य वही अन्विष्य अहम् अस्मि इति विदित्वा उस आत्मा को मैंने क्या आत्मा से लेना शुद्ध ब्रह्म नहीं है शुद्ध निर्गुण उपास नहीं करेगा वो इस सगुण ब्रह्म हिरण्य गर्भ उसे इसलिए आत्मा से लेना है प्राण को से शब्द क्या बोलती है सूर्य सूर्य क्या है वो समस्त जगत का जगता है तो सकता मनी जंगम घूमने फिरने वाले और तस्तुका मनी स्थावर जंगम और स्थावरों का जो स्वरूप होता है ऐसा जो हिरण्य है समी रूप समि समस्ट त्रेवी जंगम है जंगमने जीव चेतन तत्व और तस्तुका मने जड़ तत्व स्थावर तत्व जड़ चेतन विभागात्मक जो संसार है क्या है वो हिरण्य ही है समी वही सूर्य है वही प्राण शीर्षक कहा गया है वही अत्ता है वही मैं हूं ऐसा अन्विष्य विदिता इति अस्मी ऐसे ही निरंतर जब उपासना करेगा तो सो व्यक्ति आदित्य विजयते अभिप्रापंती आदित्य लोगों को जीत जाता है मतलब आदित्य लोगों को वो प्राप्त करता है आयतन विषय विषय देखो प्रजापति प्रजापति आत्म का मतलब क्या के साथ पूर्वं एतदायते वा अन्वयाना आयतन वै आयतन सायतन आश्रय सकल सामान्य प्राणियोंपैया आयत सकल प्राणों का प्राणों से लक्षित क्या सकल प्राणियों का प्राणवाणी प्राणी होता है प्राण से लक्षित क्या सकल प्राणियों का समि रूपा सामान्य आश्रय है अविनाशी है विनाशी था जीवन की अपेक्षा से सकल जीवन की अपेक्षा सबसे ज्यादा आयु किसका है सर्वाधिक का आयु हिरण्य कर्म का है शरीर छोटे ब्रह्मांडी खत्म हो जाना है उसके अधीन में जो ब्रह्मांड में मेरे जितने भी जीव हैं, इन के आयु की अपेक्षा से उसकी आयु परम आयु है इसलिए कदिव अविनाशी है अभयम जिसमें का मालिक है अभय अतएव भयवर्जितं वर्जित इसलिए भय से व्यहित है न चंद्रवत क्षय वृद्ध भयवत चंद्र प्राप्त किए वालों को चंद्रमा कैसे होता है क्षय वृद्धि वाला कृष्ण पक्ष तो में क्षय शुक्ल पक्ष में वृद्धि तहने वालों का भी हाल होता है क्षय वाले हो जाते हैं और इसी वजह से उनके भय बना रहता है। वैसे यहाँ नहीं है न चंद्रवत क्षयरायण लेकिन यह भी गति है अब गति वाला नहीं मामला मोक्ष नहीं यहां परागति विद्या बदाम करणा दो प्रकार के लोगों का परम गति इससे आगे उनको भी पर मिलने वाला नहीं है संसार में को पर सबसे आगे और कोई फल नहीं है इसे परागति किन लोगों के लिए विद्यावताम उपासकों के लिए और करणा च्ञानवताम और उपासना विशिष्ट कर्म करने वाले लोगों के लिए भी दोनों प्रकार के लोगों के लिए और ये लोग जो वहां जाते हैं ये तस्माद न पुनरावर्तनते उससे वे लौटते नहीं हैं। यथा इतरे केवल कर्मणा, जैसा दूसरे हैं, कौन केवल कर्मी कहा जाते हैं वो चंद्र लोग वहां से लौटते हैं उनके जैसे ये नहीं है यस्मादेशो, जिसलिए ऐसा है इसलिए ये क्या है ये मार्ग उत्तरायण मार्ग आ विदुषाम आदित्यदि निरुद्धा विद्वानों के लिए निरोध है आदित्य से वह निरुद्ध हो जाते यह अंतर है आम आदमी देखता है सूर्य को सूर्य क्या करता है कर अंधा हो जाएगा आदमी टाटा क्या हो जाएगा नट हो जाएगा लेकिन उपासक विशेष, है अभी भी रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ प्रांत में वह आंको लगातार आठ घंटा देख सकता है खोले हुए सूर्य को आठ घंटे लगा विश्व का कोई भी डॉक्टर को तैयार नहीं होता बड़े बड़े आए डॉक्टर लोग भी है उसे डालने के लिए बुलाया गया लोग आए और देखे ज्य जून महीने का सूर्य को दिन भर यू करके देखते जैसे सूर्य चल रहा वैसे उसके अंग आंख पलक नहीं मारा उस आठ घंटे फिर भी मानने को त्यार नहीं कभी हो नहीं सकता है ये तुम कोई तंत्र मंत्र कर रहा है कुछ कर रहा है तुम्हारी रेटिना खराब नहीं हो रही है इसे तो अंदर से आंख बंद कर लिया है बाहर से पलक खोलने का तुम्हारे पास कोई टेक्निक होगा झूठे आ रो मानने को त्यार तो विज्ञान फेल हो गया ना यहां उनके विज्ञान लगातार पांच मिनट भी देखो खराब हो जाएगा तुम्हारा अंधा हो जाएगा आदमी कुछ भी हो सकता है वो आठ घंटा कुछ भी नहीं हुआ उसके आराम से पढ़ रहा है वो मरने को तैयार नहीं उसको मिश्रा करके ब्राह्मण लड़के वो भी अचानक उसके अंदर शक्ति जागृत हुई फैक्ट्री से आ रहा था फैक्ट्री से आ रहा था बस होती फैक्ट्री बस होती फैक्ट्री वैसे बैठा हुआ था अचानक उसके आंख में चुप गया नीचे रहता शाम का टाइम एकदम कुछ ऐसा चुपने से जिसने नुकर की देखा उस के और तेजी से दिखने लगा जगकी उसको देखने गया। उस को देखते ही रहता है उस समय से अभ्यास करना शुरू कर दिया रोज पांच मेंट, दस मेंट, पांच मेंट कर आठ घंटा कर लिया क्या? चमत्कार तो है शक्ति दिया है सूर्य ने उनको अंकल से देख रहा है खुले और जो शरण का रूप आसना करेगा उसे रास्ता तो खुली जाएगा ऑटोमैटिकली कर रहा गर्भ संहिता आदि में कहानी अर्जुन को कृष्ण दे गया द्वारिका की कहानी नहीं आठ ब्राह्मणों का महा माया के पास महाराजा के पास ले गए तब रास्ते में जब ये भेदन करके अच्छेदन को सपन पार करके चले गए ऐसा दिव्य प्रकाश था अर्जुन आंख बंद कर दिया देख नहीं सकता था और फिर भी बंद आंख में भी वो प्रकाश ऐसा था जो सहन नहीं कर पा रहे तो कृष्ण के पीठ के भी छिप गया ऐसा वर्णन आया केवल कर्मी इसका मतलब वो तेज को सहन नहीं कर सकता निरुद्ध हो जाता है इसे करे वो आदित्यारुद्धा आ विद्वांस हो और सत्य धर्म आये कर प्रार्थना करता है ना पूछने आया करता है और वो के लिए द्वार खोल देता है। के तुम्हारे लिए में द्वार खोल देता हूं। उसके अपने प्रकाशों को वो समेट लेते है जब वो उम्र के यहां से जन्म लगता है अपने दीपित जो तेज है उसको समेट लेते हैं और सामान्य तेज आने का अवसर दे देते और, और जो अज्ञानी विद्वान अनुपासक है उसके लिए एकदम और दिव्य हो जाते हैं ते और तेजस्वी हो जाते हैं ताकि इस तरफ आ ना सके इस मार्ग में नहीं तो संवत्सरम आदित्यम आत्मा प्राणम अभिप्राप्त और ये जो अविद्वान लोग इसीलिए संवत्सर जो आदित्य रूपा संवत्सर है उस स्वरूप जो प्रजापति स्वरूप है प्राण संजह जो कहा गया था उसे वे लोग प्राप्त नहीं करते हैं सही कालात्मा अब दिशा निरोध क्योंकि वह यह कालात्मा है वो विद्वान के निरोध हो जाता है विद्वान के लिए विवृत हो जाता है खुल जाता है तत्र इस विषय में, में श्लोको मंत्रोक मंत्र, श्लो मंत्र प्रमाण है प्राण रूप आदित्य का प्रापक कोने से उत्तरायण को भी प्राण से कह दिया जाता है जो है वही रही और प्राण रूप मिथुन था रही और प्राण मिथुन को आपने क्या कहा सूर्य और चंद्र का उसी के को अग्नि और सोम फिर अत्ता और अन्न फिर सूर्य और चंद्र और अब उत्तरायण और दक्षिणायन कहा गया इसे आगे और मास में जाएंगे संवत्सर रूपा प्रजापति वर्णन रूपा इसमें मास प्रजापति वर्णन आएगा मंत्र क्या कह रहा है पंच पादम पितरम द्वादशाग्रिव आहु परे अर्धे पुरीऊ पर सप्तक्रेषर आहुरार्पित मिति दो मत है पूर्वाध कुछ लोगों का मत है परे आहुहु अन्य आहु से आनंद में लेना पड़ेगा केचिद आहु क्योंकि आगे इमे अन्य आए ना इमे अन्य आहु उत्तरार्ध में इमे अन्य आहु इसे यहां पहले केचित आहु किसे लेना पड़ेगा परे तो के साथ में होगा परे अर्ध्य पुरुषिन पंचपादम संवत्सर रूपी कालात्मा का वर्णन लोग कहते हैं संवत्सर एक वर्ष रूपी जो काल है प्रजापति है वो क्या है सठ पंचपाद वाला पांच पैर के समान पैर है इसके पांच क्या है ऋतु छतु होते हैं आपने पांच कैसे कह दिया कुछ ऋषियों ने पंचपाद में कह दिया छठ को पंच कह दिया क्योंकि उन्होंने क्या किया हेमंत और शिशु ऋतु इन दोनों ऋतुओं को एक कर लिया और पांच ना दिया विषम ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु हेमंत शिशु एकता एक और वसंत ऋतु इस तरह से पांच पैर मान लिया और उसकी उपासना कैसे करें क्या गुण है उसके अंदर उपासना करना पितृत क्यों सकल भूतों के जनिता होने से जनित उसमें गुण देखना द्वादश और ये बारह मास है यह बारह मास इसके बारह अंगों के समान अंग समझो अवय जैसे शरीर क्या होता ना दो पैर हो गया दो हाथ हो गया दो दो चार हो गए एक धड़ भाग हो गया पांच है न पांच ये हो गया आपका छ सात आठ नौ दस ग्यारह और पूरा खोपड़ा एक बारह जैसे मुख्य आपके शरीर में बारह आवे हुए मानी जाते हैं इस प्रकार से ए, उसी वह तो समस्या आता है बोल शरीर वाला समस्व शरीर धारण किया प्रजापति कभी हाथ पर होना चाहे इसलिए बारह मास ही उसका बारह अविपी आकार प्रदान करने वाले हैं और वो चलता कैसा है पांच ऋतु के मरूपे मार्गों पे चलता है इसलिए गुण हो गया आकार हो गया दोनों दो बता दिया वो कहा है परे दिवे अर्धे आहुहू कर दिया विद्वान लोग कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं रहस्य जानने वाले काल रूपये संवत्सर आत्मा के जानने वाले कुछ अनिल विद्वानों का कहना है कि आदित्य पांच रुपये पैरों वाला है सब यह पिता है बारह मास वाला है और पुरुषी जल वाला में जल कहा जाएगा जल वाला है कह दिया संवत्सरात्मा को का। कारण अलग है सूर्य से मतलब नहीं यहां पर सूर्य में कोई जल कि हम सूर्य से मतलब नहीं रख बात किसकी हो रही है संवत्सरात्मा काल जो सवस्त्र रूपी जो प्रजापति वो सिद्ध कैसे हुआ जल के आधार पर कैसे दो है कारण एक आहुति क्या है जल प्रदान हुआ करते हैं जितनी भी आहुतियां हैं ये क्या है जल प्रदान है अग्नो प्रास्ता होते आदित्य उपदिष्ट कह दिया है समस्त रूपी कालात्मा आदित्य और जो चंद्र रूप उभया मिथुरातक तो, जो, तो, जो सवस्त है यह है जल के द्वारा उपस्थापित है आपके अंदर दिए जो के माध्यम से तैयार हुआ है अथवा जो भी आप कर्म करेंगे संकल्प किसे करते हैं जल से सर्व कर्मों का आधारभूत है जल क्यों जल के बिना कोई कर्म ही नहीं कि जल से कर्म आरंभ होता है सबसे पहले क्या करोगे आप अवित्र पवित्रवा जल से करोगे फिर आचमन करोगे दूसरे तो नहीं करोगे ना भले दूध तुम्हारा कुंटल भर गया हो दूध से आचमन करने का भी नहीं जल से आचमन करना है आपने। ये रासन शुद्धि, सारी चीजें आपको जल से जल से से करनी पड़ेगी, करना है। इसलिए सकल कर्मों का आधारभूत क्या है जल ही है और सकल प्रकार की आहुतियों का मूल स्वरूप जल ही है जलात्मक होते हैं अतएव या काविया का पुरिशीनम जलवंतम इत्यथ ऐसा कुछ लोगों तो का मत और अब अनंतर कुछ ये अन्य ऋषि लोग अन्य रूप से इसका वर्णन करते हैं वो किंदो उन ऋषियों के कथन के अंतर में अन्य ऋषि लोगों का ऐसे कहना है क्या कहते हैं वो विचक्षणम गुण बदल गया आपको वहां गुण क्या क्या था पितरम उन लोगों ने कहा यह कहते हैं विचक्षण सर्वज्ञ करके उपासना करो सर्वजनक नहीं बल्कि सर्वज्ञ करके उपासना करना गुण।, गुण, था गुण और सर्व जनितुण का यह सर्वज्ञप्त गुण और पंचपात का ऋतु पूरा ले लिया पांच छह को पांच मंत्र भाव करके मैंने शिष्य को हेमंत ऋतु मंत्र भाव करके पांच ऋतु ले रहे थे उन्होंने क्या कहा उसको नहीं पूरा छह ऋतु अलग अलग ले लो सड़ारा और वहां उन्हें द्वालसाकृति दिया सप्त तो चक्रे कर दिया ये सात घोड़े वाला है सात घोड़े क्या है यहाँ काल कैसे निर्मित हुआ है सात दिन में सोमवार से रविवार रविवार के बाद ये सोमवार आ गया कोई और दिन तो है नहीं आठवां दिन जो मरते हैं सब सात दिन में ही मरेंगे इसीलिए आठवां दिन में कोई मरी नहीं सकता जो आठवां दिन क्या होगा इसलिए क्योंकि सोमवार हो जाएगा फिर नहीं। तो कहेंगे, में ही बोलना पड़ेगा इसे साथ में ही सभी कर्मियों का मृत्यु होता है और कर्मी लोग कालज पुरुष जो समात्मा को, तो को सर्वज्ञ ऐसे गुण से उपासना करना और साथ चक्र और जो तो सात घोड़े तो सात दिन को से आकार समझना और छु रूप आरा वाला है वो जैसे आराय समर्पित होती चक्र का दिया तो अरा का दिया वहां पर पाप कह दिया तो आकृति का दिया इसलिए है ना ऋषियों का अपनी भाषा है पूर्व ऋषियों ने क्या बोला पैर का दिया अति वे अन्य अवयों का वर्णन कर दिए आकृति कहकर जब चक्र का रूप कर दिया आपने अभी तो इसे अराय कह चक्र में क्या होता है अराय समर्पित होती है इसलिए छह ऋतुओं को अराव में तुलना कर दिया है आहुर अर्पितम षर अर्पितं छु पने वाले में इस जगत को विशिष्ट बदलाते हुए अर्पण किया हुआ है ऐसा कहते हैं पंचदा कल्पना षऋ ऋतु को पांच रूपये कल्पना करना है भाष्य पंचपाद पंच ऋत पादा, पादा इव अस्य किसका संवत्सर संवत्सरात्म आदित्य पांच ऋतु ही पैर के समान पैर है जिसका किसका समसरात्मा का कौन है कि ही उन के माध्यम से आवर्तते पैर के समान द्वारा जैसे आप घूमते फिरते आना जाना आना जाना आना जाना रहता है उसी प्रकार से ये समसरात्मा के काल रूप धारण करने के लिए यह सूर्य भी क्या करता है पंच के माध्यम से बारंबार चर करता है एक समत्सर दो समझसर, तीन समझसर, चार समझसर होते रहता बार बार बार बार। समे पांच कैसे कर दिया, छह ऋतु तो हुआ करता है ना कदे हेमंत शिश्रीकृत कल्पना हेमंत और तो इन दोनों को एक करके यह कल्पना की गई है समझो पितराम पितु तो क्या चीज है सूर्य में जो समत्सर पी काला प्रजाप्ति के निर्माण कर रहा है जनित्व सर्वस्व सभी का जनिता है इसलिए इसलिए हम क्या कहते से से सर्व उसके तस्य अंदर द्वादश द्वाद मास आकृत अवय द्वादश मास क्या है आकृति है आकृति का मतलब अवय है शरीर का संवत्सर आत्मा के अन्य अवय एक तो पैर बढ़ा दिया और बाकी अवय बारह अवय के इनमें ले लेना ऐसा ले लो अवयरणम इनके द्वारा वह सूर्य को बारह मास रूपये अवयों के द्वारा उसको अवयवी बना दिया गया समय क्या है अवयवी अवय। है, है? अवयवी है और बारह महीने क्या है अवयव अवयीकरण द्वाद मस ही तम द्वाकृत द्वाद, द्वाद मस के द्वारा अवयीकरण कर जिसका उसे कहते हैं द्वासा दिव द्यूलोका किसे परे है वो का परे, है ना वहां पर है दिव आहु परे दिव परे अर्धे है ना दिवा परे अर्धे पंचमी हो सकती है या दिवा हो सकती है है ना मंत्र में जो दिवे आहु परे पंचमी रहेगा तो भी गस के हो जाएगा, है ना? गस क्या और सप्त मानोगे तो ये अयेश हो गया दिव आहु ऐसा रहेगा मंत्र में इसलिए वह पंचमी पक्षलो या सतमोप और भाषिका ने क्या किए दिवो, दिवो का पंची पक्ष दिखा रहे दिव हलंत लेकर के पंची पक्ष दिवो दो का परे ऊर्ध् अर्ध्य स्थान तृतीय श्याम दिवी वो तीसरा जलोक है पहला लोक कौन है भूलोक दूसरा कौन है अंतरिक्षलोक और तीसरा कौन है दूलोक उसका अर्थ कर दिया दिवाह इस अंत में सप्तमें पहुंच के भाष कर देखो दिवी इत्यर्थ परे है ना जब परे अर्थे सप्तमी है तो दिवा, दिवा का भी सप्तमी पड़ेगा से कहां बैठा है, है वो पेड़ के ऊपर बैठा है पेड़ से ऊपर ऐसा अर्थ करो क्या पेड़ से ऊपर आकाश में लटकाया वहां पेड़ से हमें क्या करेगा पेड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर में भी पेड़ के ऊपर उसमें उपाय उस ऐसा नहीं करने का है पापा गया पेड़ का जो अंतिम अवय है पेड़ का अंतिम जो होगा उसमें बैठा है लोकों में जो अंतिम लोक है उसको हम यहां लेना चाहते हैं इसलिए भाष्यकार ने कहा कि दिवा जो पंचमी करना तो क्या करना है दिवी करना पड़ेगा और दिवे लेकर तो फिर चतुर्थी हो जाएगी या हलंत ले ना लेकर फिर अजंक देना पड़ेगा दिव छांडस अजंत लेकर के दिवे सप्तमी बना लेना पड़ेगा ऐसे कल्पना करनी पड़ती है और गौरव काम है भाषाकार ने कहा दिव पंचमी रख लो अर्थ तो उसका सूप्तमी कर देना दिवी प्रथम तृतीयत्व ना तृतीय श्याम दिवी इस विषय ब्रह्म सूत्र है भी बड़ा शास्त्रार्थ है इस पॉइंट को लेकर के जैसा वृक्षात ऊपरी भाषा का नहीं दृष्टान दिया वृक्षा ऐसे जैसे ऊपर चौथा लोग तो है लो, लो, उसके ऊपर कोई चौथा लोग तो है नहीं कहीं श्रुति प्रसिद्ध नहीं है अतएव तृतीय से ऊपर ऐसा अर्थ आपको नहीं करना चाहिए टीका में कहा आकाश रूपा अंतरिक्ष लोका अन्य स्वर्गलोका पर चतुर्थत्व तृतीय श्याम अनुयत्य स्वर्गलोक से भी कोई ऊपर ले लोगे अब क्या होगा फिर चौथा माननी पड़ेगी कोई और लोग और तब तो कहना श्याम का गलत हो जाएगा इसलिए हम मानना चाहिए प्रथम द्वितीय तृतीय पुरीषण पुरीषवणम का क्या है पुरुष क्या होता है उदको कालवेद कालवेद ऐसा आदित्य समय कालात्मा कैसा है वो उदक वाला है पुरुष शब्द कर तो उदक कैसे कर दिया आपने तब कहते हैं हम क्या करें निरुक्तकार ने क्या दिया निघंटे निघंटौ निरुक्ते पुरुष शब्द से उदक नाम पाठाद व्याच उदक नंबर में दे दिया? कौन कहता है? काल है। उपासक कहते हैं। उसी समापति का अन्य लोग अन्य ढंग से वर्णन करते हैं अत अन्य विचक्षण निपुणम सर्वज्ञम इत्यादि था तदन आंग कार्य देखो वो दी दे, तु शब्द समानार्थ हो ये पाता वो शब्द जो है तु शब्द के में घटानी चाहिए पूर्व पूर्व में कथित पक्ष प्यावर्तन करने के लिए किंतु अन्यो का मानना ऐसा है ऐसा नहीं लेनाव इम यहां पर भाषिककार के अनुसार लगता है इम पाठ होना चाहिए अन्ये ऊपरे है ना मंत्र में मंत्र में इमे है है अन्ये अन्ये इमे अन्ये ऐसे रहा है। इमे ऐसे हैगारे ही नहीं रहे कहीं। तो इमाम। तम इमम अर्थ ले रहे और मंत्र में भी इम होगा फिर इमम के मोह में औचारा जाग इम्य इम्य बनेगा पाठ महा था तो। इमे अन्य पाठ नहीं रह सकेगा प्रथमा का लेते हैं। तो अन्य भी फिर भी वो छांदस माननी पड़ेगी आकार का पूर्व एक नहीं हुआ है ना? वो भी नहीं हुआ है वो चांदस है, और भाषाकार तो कहीं ले नहीं रहे पूरी भाषा में कहीं नहीं लिखा उन्होंने किंतु इमम कर दिया तमेव तम, तम इम एव ऐसा न करते भाषाकार उसको जो इस प्रकार है यह है कौन संवत्सरात्मा प्रजापति उसको अन्ये उ किंतु अन्य लोग परे कालविदो परे मैंने अन्य परे कालविद एकादशरूपी समत्सरात्मा का ये वेत्ता लोग है क्या कहते हैं विचक्षणम कहते समत्मा का गुण क्या है पितृत्व गुण नहीं पितृत्व गुण से उपासना नहीं करना क्या किस गुण से उपासना करना सर्वजत्तम विचक्षण मैंने निपुणम सर्वज्ञम दे निपुण को किसमें निपुण है सब वो सबको जानने वाला उन्हें से वो निपुणता उसके अंदर है सर्वज्ञ गुण को यहाँ पर लक्षित है और उसके आकार क्या होगा सप्त चक्र सप्त है रूपेण चक्र सप्र रूपेण सात घोड़े सूर्य को भी आप कोई फोटो देखे क्या दिखाते हैं सात घोड़े आजकल पता नहीं जो फोटो छापते छह घोड़े छापते रविवार को छुट्टी का दिन मान लिया ना इन लोगों ने सरकारी छुट्टी का दिन है इसलिए एक दिन वहां एक घोड़ा ही निकाल दिया छह घोड़ों के वहां और अर्जुन के रथ भी दिखाते पांच घोड़े नहीं दिखाते दिखा चार ही घोड़े दिखाते मैंने हमारे भी चार घोड़े नियंत्रण में पांचवा पांच नियंत्रण में नहीं है इसी कर दिया लोगों ने अपनी असलियत को प्रकट कर दिया फोटो के माध्यम से सभी की दुर्दशा है ना पंच ज्ञान में से है सारी ज्ञान इंद्रिय काम कर रहा है कंट्रोल में और एक ज्ञान इंद्रिय कंट्रोल में है नहीं रसनेन्द्रिय काम कंट्रोल में है ये कंट्रोल में रश्रिय किसी का कंट्रोल में नहीं है समस्या तो यह है और रसनेन्द्रिय ऐसा इंद्रिय है ऐसी जगह है जहां जुवा है बहुत खतरनाक बोलती भी हुई है बोलना इंद्र भी कंट्रोल में नहीं है एक जोश गोलक में विद्यमान ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही कंट्रोल में नहीं रहते बड़ा विचित्र स्थिति है एक गोलक में दो इंद्रिय एकमात्र दो इंद्रिय बाकी सारे इंद्रिया में एक इंद्रिय इंद्रिय और उस गोलक में दोनों कंट्रोल में कंट्रोल सामने क्या क्या नहीं क्या बताना क्या कुछ भी नहीं बता उठप तो काम करते सब समस्या खड़ी कर देते हैं गलत बोलकर के समस्या खड़ी कर देते हैं झूठ बोल देते हैं खुद के लिए समस्या खड़ा कर लेते हैं दूसरों के लिए समस्या खड़ा कर देते हैं छल कपट तो यही हो रहा है और क्या जबान से तो हो रहा है सब सप्तय रूपे न चक्रे सतदाम गतिमति कालात्मनी निरंतर गति वाला है कालात्मा में गतिमति कालात्मनी गति रूपा व कालात्मा में यह निरंतर सप्तय रूपी चक्र के समान चक्र ये दौड़ रहे हैं षडरे और चक्र रहे हैं क्या है मत चक्र समझो चक्र का व्याख्या है ये सतम गतिमति सतम गतिमति का मतलब क्या इसका मतलब भाषा का मान रहे चक्रे में यंगलुगंध है संचक्रे। लुक करके रूप इसलिए कर रहे निरुक्ते सप्त सप्त व्याख्यान चक्रे इत्यधिकम प्रक्षिप्तम भादि कुछ और ये पंक्ति इतनी पंक्ति को भाषा में कुछ जोड़ रखा है सूर्यात्म वय संबंध संभव ट्रिप्पण नंबर तीन में क्या हो जगत कथय कालात्मा जो सूर्य है समस्त रूपेण जिसके छह चक्र हैं सात चक्र हैं और प्रत्येक चक्र में छे अराए हैं ऐसे युक्त होकर के वह दौड़ते रहता है काल का कर निर्माण करता है ऐसा अपरे अन्य अपरे कथयती अन्य विषय लोग ऐसा कथन अर्पित रथ ना भविष्ठ जैसे आराए रथ की नाभि में समर्पित होती हैं, उसी प्रकार से उस ये ऋतु में प्रजापति रूपरात्मा में अर्पित है समझो यदि पंचपादाकृत यदि चक्र छा रहा आप चाहे पंचपादाकृति मानो और पितृत्व गुण ले लो चाहे सप्तक्र और विचक्षण गुण को सर्वदापि समत्सर कालात्मा प्रजापति ही चंद्र आदित्य लक्षणों की जगत कारणम भवती फिर भी यह पक्का बात है तो समत्सर रूपी जो कालात्मा है प्रजापति चंद्र आदित्य रूपा व जगत का कारण ही रहेगा इसे कोई संशय नहीं है चाहे आप वैसे उपासना करो चाहे ऐसे उपासना करो पितृत्व गुण ले लो अथवा सप्त चक्र शुण ले लेलो आपकी मर्जी है प्रजापति है वह चंद्रादित्य रूपा जो मिथुन रूपा है वह संपूर्ण जगत कारण है यह निश्चित होगा